कठोपनिषद की द्वितीय वल्ली का विचार प्रथम अध्याय के द्वितीय वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं इस वल्ली के पंद्रहवे मंत्र का विचार हम लोग कर चुके हैं है? सत्रह तक हो गया तो इस वल्ली के सत्रहवे मंत्र तक की चर्चा हो चुकी है अन्यत्र धर्मात, अन्यत्र इत्यादि चौदवे मंत्र से नचिकेता ने पूर्व पृष्ठ आत्म विषयक ही फिर प्रश्न किया है इस उद्देश्य से किया कि पूर्व में जो आचार्य उपदेश रूप एक साधन विशेष बताया गया है ब्रह्मज्ञान का उस साधन से भिन्न साधनांतर भी यदि आत्मज्ञान के हैं तो उसे भी आप बताएं और मुख्य रूप से आत्मोपदेश तो करना ही है यमराज जी ने नचिकेता के अभिप्राय को जान लिया आचार्य उपदेश से अतिरिक्त आत्मज्ञान के बहिरंग अंतरंग साधनों को तीन मंत्रों में बताया प्रथम प्रथम मंत्र में प्रथम पाद यानी पंद, पंद्रहवें मंत्र के प्रथम पाद में बताया गया शास्त्र वेद है उसका ज्ञान कांड आत्मज्ञान का साक्षात साधन है प्रमाण है न आत्मज्ञान है प्रमा प्रमा का होता है प्रमाण वह प्रमा के प्रति साक्षात तो उपयुक्त तो होता है उसका उपयोग होता है सर्वे वेदा यद पदम आमनते से वो बता और पान से सर्वा निच यदंति से द्वारा चित्तगत मल नामक दोष की निवृत्ति द्वारा तप से उपलक्षित कर्मकांड के प्रतिपाद्य समस्त कर्मों को बताया गया ज्ञान में परंपरा उपयोगी और चित्तगत विक्षेप का निवर्तक साधन बताया गया ओंकार उपासना एक ब्रह्मचर्य भी मुख्य साधन बताया तृतीय पाद में यदि छं तो ब्रह्मचर्या और चतुर्थ पाद में संग तत्व पदम संग्रहण ब्रवीमी ओम इत से बताया गया ओंकार उपासना रूप उप साधन विशेष वह भी विक्षेप नामक दोष की निवर्तक साधन, आ, साधना होने से परंपराया ही ज्ञान का साधन है साक्षात साधन नहीं दोष निवृत्ति द्वारा ज्ञान में उपयोगी है तो ओंकार उपासना तप से उपलक्षित अन्य कर्म तथा ब्रह्मचर्य आदि आत्मज्ञान के परंपराया उपयोगी साधन है और ज्ञान कांड आत्मज्ञान में साक्षात उपयोगी है और उस जो ओंकार उपासना ज्ञान की विक्षेप निवृत्ति द्वारा साधन बन रही है उसका आलंबन रूप जो ओंकार है उस ओंकार की महत्ता दो मंत्रों में बताई गई ओंकार आ, जो मंद अधिकारी में भी तारतम्य है एक विचार आ, करने में थोड़ा सक्षम है अरे बिल्कुल विचार नहीं कर सकता ऐसा तो जो विचार में सक्षम मंद अधिकारी है उसके लिए ओंकार का वाच्य जो परब्रह्म है वह परब्रह्म अहंतया धेय है ये बताया गया विपरीत भावना जिसके चित्त में ज्यादा प्रबल है इसलिए ओंकार का अर्थभूत विषय असंश्लिष्ट संवेदन शब्दित परब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव नहीं कर पा रहा विपरीत भावना के कारण उसे ओंकार का आश्रय लेकर के ओंकार के वाचार्थ विषय अनुपरक्त संवेदन रूप ब्रह्म का आत्मरूप से अनुसंधान एक साधन बताया और जो विचार में असमर्थ है वह ओम इत्याकारक जो ध्वनियात्मक शब्द है उसी शब्द में ब्रह्म की दृष्टि करें ब्रह्म दो प्रकार का है उपनिषद प्रतिपाद्य परब्रह्म अपरब्रह्म तो कौन से ब्रह्म का ये आलम्बन बनेगा तो कहा दोनों का भी परब्रह्म का भी अपरब्रह्म का भी तो ओंकार का आश्रय लेकर के परब्रह्म प्राप्ति की इच्छा वाले परब्रह्म को प्राप्त करता है अपरब्रह्म की प्राप्ति की इच्छा वाले अपर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं योग्यद इच्छति तस् तत्व से बताया गया ओंकार उपासना से परब्रह्म अपरब्रह्म दोनों में से अन्यतर को प्राप्त कर लेते हैं उपासक और ये जो है परब्रह्म उपासक वह स्वरूप में महिमान्वित होता है और अपर ब्रह्म उपासक ब्रह्मण लोक ब्रह्म ऐसा षष्टी तत्पुरुष समास करके ब्रह्मा जी का जो लोक है सत्यलोक उसे प्राप्त कर लेता है क्रम मुक्ति को पाता है ये कहा अब आत्मज्ञान के साक्षात उपयोगी या परंपराया उपयोगी साधनों की चर्चा तीन मंत्रों में करने के बाद यमराज जी चर्चा करने जा रहे हैं नचिकेता के ताके मुख्य जिज्ञास आत्मस्वरूप की इसका अवतरण लिखते हैं भाष्कर भगवान अन्यत्र धर्मात् इत्यादि इत्यादी से इस अवतरण भाष्य की अवतरण टीका है साधन उपदेशो अनर्थक इति मत्वा अवगति वक्तव्य साधनहना उपदेशोंथक मच्चावचमगतिधनमुक्त वक्तव्यस्व उपक्रमते इति आह अन्यत्र धर्मात् इत्यादिना इति तो ये कहते हैं कि एक नियम है न्याय है साधन हीनाय उपदेशो अनर्थक जो आत्मज्ञान के साधनों का पूर्व जन्मों में या इस जन्म में अनुष्ठान नहीं कर चुका है नहीं किया है जिसने उसे उपदेश करने पर भी वह उपदेश उसके चित्त में एक तो प्रविष्ट ही नहीं होगा और जैसा तैसा यदि प्रविष्ट हो गया दोष की थोड़ी बहुत न्यूनता के कारण लेकिन बहुत से चित्तगत दोष विद्यमान रहेंगे तो वह टिकेगा नहीं एक तो इसलिए कहते हैं कि साधन हिनाये उपदेशो अनर्थ उल्टे घड़े पे कितनी भी बारिश हो जाए उसमें कोई पानी समाएगा नहीं वैसा होगा ऐसा मान करके यमराज जी ने पहले ज्ञान के जो साक्षात या परंपरा उपयोगी साधन है उन्हें बताया ये कहते हैं की तीम उच्चावचम अवगति साधनम उक्तवा तो उच्चावचम अवगति साधन वो हो गया परापर ब्रह्म की उपासना अपर ब्रह्म की उपासना पर ब्रह्म की उपासना और तपादी साधन भी ब्रह्मचर्य ये सब का उपलक्षण है उक्तवा वक्तव्य स्वरूपम य पृष्ठ नचिकेता ने जो आत्मस्वरूप विषयक प्रश्न किया है जिस आत्मस्वरूप विषय प्रश्न किया है वो है वक्तव्य स्वरूप उसे बताने के लिए प्रारंभ करते हैं इसलिए करते तद अभिधा मुख्य आत्मस्वरूप का उपदेश प्रारंभ करता इत्याह अन्यत्र तो अन्यत्र इति तो पृष्ठसात्मनो अशेष आलंबनत्वेन आलम्बन च ओंकारो निर्दिष्ट जो निर्विशेष आत्मस्वरूप है अशेष विशेष रहित यानी निर्विशेष अशेष का अर्थ है समस्त विशेष कार अथ है स्थूलत्वादी जो उपाधि निमित्तक विशेषताएं हैं उन्हें कहा जाता है विशेष शब्द से तो अशेष विशेष शब्द का अर्थ हुआ समस्त उपाधि निमित्तक जो धर्म है स्थूलत्व अनित्यत्व आदि और उनसे जो रहित है का मतलब निर्विशेष है एक भी विशेषता जिसमें नहीं है ऐसा आत्मतत्व नचिकेता के द्वारा पूछा गया अन्यत्र इत्यादि मंत्र से और उसके आलंबन के रूप में बताया है यमराज जी ने ओंकार को ओम आलंबन का अर्थ अभिधान भी होता है आलंबन का अर्थ है आश्रय सीधे सीधे जो शब्दातीत वस्तु है उसे ग्रहण करने के लिए अधिकारी की बुद्धि उस ओर नहीं पहुंच पाती इसलिए किसी न किसी आश्रय को देना पड़ता है बुद्धि उसके आश्रय में रह करके उसके आश्रित होकर के उस वस्तु को पकड़े निर्विशेष वस्तु को सभी विशेष वस्तुओं का ही ग्रहण करने का संस्कार जिनके बुद्धि में हैं सविशेष वस्तु के संस्कार से संस्कारित बुद्धि वाले मनुष्य सहसा निर्विशेष वस्तु को ग्रहण करने में समर्थ नहीं हो सकते इसलिए उस निर्विशेष वस्तु के अभिमुख करने के लिए ओंकार रूपी एक आलंबन बताया जैसे मुंडक में कहा गया प्रणवो धनु शरो ब्रह्मतल तो धनुर्धारी को यदि धनुष्ण दिया जाए और अच्छा जाक्षण तेज गति से चलने वाला लक्ष्य के ओर बाण मात्र दिया जाए हाथ में और धनुष न दिया जाए और कहे कि जा बड़ा तीक्ष्ण है और फेंकोगे तो लक्ष्य की ओर तेज गति से जाता है इससे आप लक्ष्य का वेधन कर लो तो लक्ष्य का वेधन नहीं कर पाएगा कितना भी कुशल धनु क्यों न हो लेकिन बिना धनुष के बाण लक्ष्य के ओर नहीं छोड़ पाएगा धनुष तो धनुर्धारी के हाथ में ही रहता है वो नहीं जाता लक्ष्य में लक्ष्य में जाता है बाण लेकिन धनुष के आश्रय से अकेला धनुर्धारी धनुष के बिना बाण को केवल बाण को नहीं पहुंचा सकता आपके लक्ष्य में ऐसे सविशेष का ग्रहण करने का संस्कार जिन लोगों को है वे अपने बुद्धि को निर्विशेष निर्विष में स्वरूपाभिमुख नहीं कर सकते निर्विशेष आत्मस्वरूप का ग्रहण नहीं कर सकती सहसा बुद्धि उसके लिए प्रणव रूपी धनुष पर ये निर्विशेष आत्मा को लक्षित करने वाला वेदित करने वाला जो बुद्धि रूपी बाण है उसे धनु रूपी धनु पर चढ़ाना पड़ेगा और अप्रमते ने तो प्रमादादि दोष रहित होकर के दीर्घ प्रणों का उच्चारण करके फिर उसके अर्थ पे मात्र ध्यान टिकाना भिधान से भी हटाना केवल अल्थ इसलिए शुरू में कहा न कि समाहित चित्त पुरुष के द्वारा ओंकार का उच्चारण होने पर जो विषय अनुपरक्त संवेदन अभिव्यक्त होता है स्पुरित होता है वो मैं हूं ओंकार जो उस विषय अनुपरक्त चैतन्य का अभिव्यंजक है उस अभिव्यंजक पर ध्यान नहीं देना है अभिव्यंजय पर ध्यान देना है अभिव्यंग जो है ब्रह्म वो लक्ष्य है उस पर ये बुद्धि रूपी बाण उसके अभिमुख रहे ओंकार को दीर्घ प्रणों का एक बार भी उच्चारण करके छोड़ दे यदि उसके छूटने मात्र से एक बार उच्चारण करने मात्र से लक्ष्य की ओर बुद्धि जाती है तो फिर जरूरत भी नहीं है और नहीं एक बार में पकड़ में आता तो फिर कई बार ओंकार उच्चारण करके ओंकार उच्चारण का उद्देश्य नहीं है उद्देश्य है ओंकार उच्चारण के माध्यम से ओंकार से अभिव्यंग्य असंश्लिष्ट ब्रह्म को चेतन को मैं के रूप में पकड़ना ये उद्देश्य है ओंकार को तो धनुष के तरह अलग ही रखना है वो लक्ष्य से उसका कोई संबंध नहीं होता इसलिए अभी अभी अभिध्य मैं हूं ऐसा ध्यान बताया है करने को हाँ तो ये आलंबन हुआ अभिधान बनकर के भी आलंबन बनता है और ये सब करने में आलम्बन को छोड़ करके केवल अभिव्यंग्य को मात्र पकड़ करके बुद्धि को समाहित रखने में जो असमर्थ है बिना आलम्बन के रही नहीं सकता रह नहीं सकती जिसकी बुद्धि तो उसको कहा कि फिर ओंकार को ही ब्रह्म समझो यानी धनुष में ही लक्ष्य की बुद्धि करना है ये प्रतीक उपासना हो जाएगी वो भी आलम आलंबन है धनुष लक्ष्य नहीं है लेकिन कम से कम यही लक्ष्य है यही लक्ष्य है तो पकड़ पकड़ करके तो रखेगा धनुष को छोड़ेगा तो नहीं फिर धीरे से वहां से बुद्धि को हटा करके उधर किया जा सकता लक्ष्य के इसलिए लक्ष्य की बुद्धि धनुष पे करना जैसा है वो प्रतीक उपासना है तो रूपी जो धनु है उसमें ब्रह्म रूपी लक्ष्य की दृष्टि वो प्रतीक उपासना वो भी आलम्बन है क्योंकि निरालंब रहने बुद्धि को रहने का बिल्कुल अभ्यास नहीं है तो कहा कि ओंकार रूपी आलम्ब प्रतीक में ब्रह्म की दृष्टि करो ये भी सालंबन उपासना है ये दोनों भी उस ब्रह्म के आलंबन है अभिधान भी आलंबन है और प्रतीक भी आलंबन है इसलिए आलंबन शब्द से दोनों को लिया जा सकता है तो इसलिए टीका में टीकाकार ने लिखा वाचक तया टिप्पणी कार ने तीन नंबर में वाचकतः ध्यानांगत्व आलंबन और ध्यान प्रति अधिकरण आश्रय ये प्रतीक है तो आलंबन प्रतीक ओंकारो निर्दिष्ट यानी आश्रय शब्द उभय साधारण है आलंबन है वाचक बन करके ध्यान का ध्यान में साधन बने और प्रतीक है उसमें आधिकरण बन करके ध्यान में उपयोगी बने तो मंदमध्यम अपरणो प्रति, प्रति ओ प्रतिपत्न्ती प्रतिकत्वेन ओंकार निर्दिष्ट इसको इधर भी ले आना कि जो मंद मध्यम अधिकारी है उनके प्रति यानी उनके लिए अपर ब्रह्म के आलमन तथा प्रतीक के रूप में ओंकार को बता दिया है अथ इदानिम तस्य ओंकार आत्मनः इदम् अब उस ओंकार रूपी साक्षास्वरूपी का यानी ओंकार ओंकार है है जिसका ऐसा जो आत्मा है अभिधान जिसका ऐसा आत्मा है ओंकार अभिधेय आत्मा अमात्र ओंकार का अभिधेय रूप जो अपाद आत्म स्वरूप अपाद आत्म स्वरूप है चौथा पाद मांडुक्य में चतुष्पाद आत्मा बता है ना और चतुष्मात्र ओंकार भी बता है चतुर्मात्र ओंकार ओंकार की तीन मात्राएं तो है अकार उकार मकार और चौथी मात्रा है अमात्र अमात्रा ही मात्रा है ऐसे तीन पाद हैं समष्टि वेष्टि मिल करके विश्व अभिन्न विश्व अभिन्न विराड तेजस अभिन्न हिरण्य और प्राग्ञ अभिन्न ईश्वर और चतुर्थ पाद है अमात्र ओंकार तत्पद तोम पद का लक्षार्थ कहो या तत्वमसी वाक्यर्थ कहो तो तोम्पड, तोम्पड, तोम्पड लक्षार्थ अभिन्न तत्पद लक्ष्यार्थ वो तत्वमसी तो वाक्यार्थ है वो अमात्र ओंकार है ये क्या नाम अपाद आत्मा है और अमात्र ओंकार है एक प्रकार से मात्रा मात्रारहित ओंकार वहां दोनों में केवल नाम मात्र का भेद है वस्तु एक है परावाणी रूप है वो अमात्र ओंकार और संवेदन रूप है विषय अनुपरक्त संवेदन रूप है प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म रूप है ब्रह्म है वो अपादात्मा उन दोनों को नाम मात्र से अलग कहा जाता है जल और पानी के तरह जल और पानी ये शब्द दो है अर्थ भिन्न भिन्न नहीं है एक है ऐसे ही अमात्र ओंकार और अपाद आत्मा ये दो शब्द है पानी और जल के तरह उन दोनों का अर्थ एक है इसलिए मांडुक्य के जो बारह मंत्र है उसमें भी दो प्रक्रियाएं बताई बताइए ना अभिधान प्रधान और अभिधेय प्रधान अभिधेय प्रधान जब प्रक्रिया आती है तो पादों के रूप में वर्णन होता है और अभिधान प्रधान करते हैं तो मात्रा को लेकर के वर्णन करता है और दो प्रकार से एक तत्व का निरूपण है अभिधान प्रधानता या निरूपण करते हैं तो ये तीनों उपाधि रूप मात्राएं हैं अकार उकार मकार और निरूपाधिक है अमात्र ओंकार वो पर ब्रह्म का या अमात्र ओंकार कहो ऐसे अभिधेय प्रधानतया कहते हैं तो विराड़ हिरण्य गर्भ और ईश्वर वेष्टि से अभिन्न ये मा, मात्राएं हैं तीन कार्यकारणात्मक उपाधि से युक्त हैं और कार्यकारणात्मक उपाधि से रहित निरूपाधिक अपाद आत्मवस्तु है तो लक्ष्य तक दोनों प्रक्रिया से पहुंचा जाता है दोनों प्रक्रिया से लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए मांडुक्य में वो मंत्र में वर्णन है वो दो में से कोई एक प्रक्रिया एक साधक के लिए है जिस पे जो प्रक्रिया उचित लगे वो प्रक्रिया तो उस दृष्टि से यहां पर ये कहा कि अथ क्या तस्य ओंकार आलंबनस्य ओंकार है आलंबन जिस आत्मवस्तु का वो जो आत्मवस्तु आ, उसका स्वरूप निश्चित करने की इच्छा से यमराज जी नचिकेता को ये उपदेश कर रहे हैं शब्द से लेना वक्षमान मंत्रों को ओंकार आलंबन है जिस आत्मवस्तु का समस्त विशेषताओं से रहित निर्विशेष आत्मवस्तु का उसका निर्देश करने की इच्छा से न जायते मियते वा इत्यादि मंत्र यमराज्य के द्वारा बताए जा रहे हैं आगे हैं मूल मंत्र न जायते म्रिय्चि नायम कुतस्चिन्न बभुव शाश्वतो जो निशाते न जायते वा व तो विपश्चित शब्द का तो वाच्य अर्थ होता है मेधावी मेधावी से यहां पर लेना ब्रह्मज्ञानी की अहंता का आलंबन भूत तत्व ब्रह्मज्ञानी की स्वभावतः अहंता जिसमें रहती है तो ब्रह्मनिष्ठ की स्वभावतः अहंता किसमें रहती है तत्वमसी वाक्यर्थ में प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म में यही नचिकेता का जिज्ञास्य है उसे यहां पर विपश्चित शब्द से लेना उसे विपश्चित शब्द से लेंगे जिसकी अहंता जहाँ है माना जाता है वह तदात्मक है वही है अज्ञानी की अहंता कार्यक्रम संघात में रहती है इसलिए अज्ञानी अपने आप को कार्यक्रम संघात रूप ही मानता है मनुष्य नामक कार्यक्रम संघात में जिसकी अहंता है वो अपने आप को समझता है मैं मनुष्य हूँ देवता नामक कार्यक्रम संघात में जिसकी अहंता है वो समझता है मैं देवता हूँ पशु कार्यक्रम संघात में अहंता जिसकी वो समझता है मैं पशु हूँ और ब्रह्म में जिसकी अहंता है वो समझेगा कि मैं ब्रह्म हूं इसलिए विपच्चित शब्द का तो अर्थ है सीधा सीधा वाच्य अर्थ मेधा, मेधा वाला तो मेधा से लेना है ग्रहण शक्ति को बुद्धि के तो ग्रहण शक्ति यहां पर प्रकरण प्रमाण से किस कौन सी ली जाएगी मेधा तो प्रकृत आत्म विषयनी मेधा प्रकृत आत्मा को धारण करने की शक्ति जिसके अंदर है जो धारित कर चुका है वो मेधावी तो प्रकृत आत्मा है अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् से पूछा गया नचिकेता के द्वारा समस्त विशेषताओं से रहित निर्विशेष चेतन विषय अनुपरक्त संवेदन इसलिए विपश्चित शब्द का अभिप्रेत अर्थ निकलेगा अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् इत्यादि से पृष्ठ निर्विशेष चेतन ये अभिप्रेत अर्थ होगा तात्पर्य हो अर्थ होगा वाचार्थ तो है मेधावी तो विपश्चित यानी तो जिसका जो निर्विशेष चेतन है वही करता है न जायते न मियते का विपश्चित पदार्थ करता है तो विपश्चित न जायते विपश्चित न वा ऐसे लगाना विपश्चित का यानी उस ओंकार आलमन आत्मा का जन्म नहीं होता हाँ हाँ? हाँ इसलिए आत्मा ही यानी विपस्त शब्द का सीधा सीधा अर्थ है मेधावी तो मे, मेधावी का अर्थ है आत्मविशेणी मेधा यानी आत्मा को जिसने मैं के रूप में धारण कर लिया है वो आत्मा ही है फिर जिसकी अहंता जहाँ होती है वो वही होता है तो आत्मा में ही जिसकी अहंता सुस्थिर है आत्मनिष्ठ है हाँ वो विपश्चित शब्द का निकलेगा आत्मनिष्ठ तो आत्मनिष्ठ होने से वो आत्मा ही है जैसे मनुष्य शरीर में रहता है तो मनुष्य है और आत्मा में रहने वाला मय के रूप में वो आत्मा ही है हाँ विपश्चित शब्द नचिकेता ने जिसको पूछा है उसका परामर्शक है नचिकेता के द्वारा पृष्ठ वस्तु का परामर्शक विपस्त है यदि विपश्चित शब्द का अर्थ नचिकेता का जो जिज्ञास है वो नहीं करेंगे तो नचिकेता ने तो पूछा है आत्मा के विषय में और शब्द का कोई दूसरा अर्थ निकलेगा तो पूछा कुछ और बता कुछ रहे हैं पूछा है बद्रीनाथ का मार्ग और बता रहे द्वार का जाने का मार्ग तो ये प्रश्न के अनुरूप उत्तर नहीं होगा ना जो पूछा है जिस वस्तु के विषय में पूछा है उस उसी वस्तु के विषय में वक्ता यदि बताता है तो माना जाएगा प्रश्न अनुरूप उत्तर तो अन्यत्र धर्मात, अन्यत्र इत्यादि से नचिकेता ने निर्विशेष आत्म वस्तु विषय प्रश्न किया है और यदि बताएंगे विपस्त शब्द का कोई दूसरा अर्थ करके विपस्त शब्द आ, विपस्चित पदार्थ का जन्म नहीं होता विपस्त पदार्थ की मृत्यु नहीं होती तो विपस्थित पदार्थ नचिकेता का प्रस्तव्य नहीं होगा तो कोई प्रश्न और और उत्तर और हो जाएगा विसंगति हो जाएगी इसलिए यहां पर विपस्चित शब्द का अर्थ अन्यत्र इत्यादि से बताया पूछा गया, जो निर्विशेष चेतन आत्मा है वही है विपस्चित। और उसे कहा जा रहा है न जाएते उसका जन्म नहीं होता न मियते उसकी मृत्यु नहीं होती और विपश्चित न मियते विपस्त की मृत्यु भी नहीं होती है का मतलब जन्म ये जो छह भाव विकार हैं उसमें से प्रथम विकार का निषेध दूसरा और अंतिम भाव विकार है मृत्यु विनाश उसका भी निषेध कर दिया न जायते विपस्त न जायते विकसित न मियते जन्म के निषेध से मृत्यु का निषेध नहीं होता क्या हुँ? अलग से मृत्यु का भी निषेध करने की क्या जरूरत पड़ी जा, वो तो हम्म वो तो और को भी बता रहे हैं तो एक ऐसा पदार्थ है जो जन्मता नहीं लेकिन मृत्यु होती है जो जन्मता है और मरता है ऐसे पदार्थ तो प्रसिद्ध ही हैं कार्य रूप तीन प्रकार के पदार्थ हैं जो जन्मते हैं मरते हैं बहुत से हैं ऐसे हैं। और उनकी एक कोटि हुई एक प्रकार हुआ एक प्रकार है जो जन्मता नहीं लेकिन मरता है ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जन्म नहीं होता नष्ट होता है जानते है ऐसे पदार्थ हाँ अविद्या का कब जन्म हुआ अज्ञान का वो अनाधि का मतलब उत्पन्न नहीं हुई है जन्म नहीं हुआ है उसका लेकिन शांत है नष्ट होती है तो न जाते कहने से जिसका जन्म नहीं होता वो आत्मा है तुम्हारे द्वारा पृष्ठ ये यमराज जी नजिकेता को कहेंगे आत्मा का लक्षण कहेंगे जो अज है वो आत्मा है तो आज तो अविद्या है अजा में लोही तो शुक्ल कृष्णाम वहां भी अजा बताइए ना प्रकृति तो वो जो अज है अविद्या वो आत्मा है और एक प्रकार से आनंदमय पोष को आत्मा कहा जा रहा है सांख्यों का यद्यपि सांख्यों का आत्मा वो नहीं है लेकिन अविद्या को जो आत्मा मानना चाहेंगे वो लक्षण किया आत्मा का चला जाएगा अलक्ष अनात्मा अजा अविद्या में प्रकृति में तो अतिव्याप्ति दोष होता है तीन दोष हुआ तीन दोषों से रहित जो वस्तु का धर्म होता है उसे ही लक्षण कहा जाता है तदेव वही लक्षणम यद् अभ्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोषत्रय त्रय शून्यम कहते हैं किसी भी वस्तु का वह धर्म लक्षण माना जाता है जो अभ्याप्ति अतिव्याप्ति और असंभव इन तीन दोषों से रहित है ऐसा धर्म लक्षण होता है तो अजत्व यह आत्मा का लक्षण करेंगे तो आत्मा में तो रहेगा लेकिन अनात्मा जो अविद्या है उसमें भी जाएगा तो अलक्ष्य है तो जो लक्षण लक्ष्य में रहता हुआ अलक्ष्य में भी चला जाए तो अब अतिव्याप्ति नाम का दोष माना जाता है लक्ष्य में रहता हुआ अलक्ष्य में लक्षण जाएगा तो तो अव्याप्ति और असंभव ये दो दोष न होने पर भी अतिव्याप्ति भी दोष रहेगा तो भी लक्षण नहीं माना जाएगा तो अजत तो ये लक्षण नहीं बन पाएगा इसलिए ये अजत तो लक्षण जिससे अविद्या में न जा सके ऐसा विशेषण जोड़ना पड़ेगा वो विशेषण जोड़ दिया न मृियते जो जन्मे भी न और मरे भी न अविद्या जन्मती तो नहीं लेकिन मरती है अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होने के बाद उसका बाध रूपी नाश होता है नष्ट होती है इसलिए उसे कहा जाएगा अनात्मा ही आत्मा नहीं कहा जाएगा मरती है इसलिए तो मरण राहित्य अमरत्व ये धर्म उसमें नहीं है और आत्मा में अमरत्व भी है इसलिए हो जाएगा अजत्व सति अमृतत्वम आत्मन लक्षण यह आत्मा का लक्षण हो जाएगा ये अभ्याप्ति दोष से भी अतिव्याप्ति दोष से भी और असंभव दोष से भी रहित धर्म होगा यह लक्षण बनेगा आत्मा का तो विपश्चित न जाएते विपश्चित न मियते तो कहते हैं न जाए ते से जन्म का निषेध किया ना आत्मा के इसका उपपादन भी करना पड़ेगा अजत्व का उपादन आत्मा में करना पड़ेगा तो जन्म होता है दो प्रकार से एक स्वभाव ही प्रकट होता है और एक किसी दूसरे से प्रकट होता है तो कहते हैं नायम कुतस्चित कुतस्चित कारणांतरात आत्मा न नभूव आत्मा की सत्ता किसी कारणांतर से सिद्ध नहीं है उसमें कोई परिवर्तन किसी कारणांतर से होता हो ऐसा नहीं इससे वी परिणाम का भी निषेध करता है, वृद्धि वी परिणाम, अपक्ष ये बीच वाले हैं ना और सत्ता चार तो बभुव भू धातु का रूप है सत्ता भू सत्तायाम तो इसकी स्वतः सत्ता है जन्म अनंतर भावी सत्ता नहीं है और वि परिणाम भी दो प्रकार से होता है किसी वस्तु को दूसरा आकर के परिवर्तित कर देता है और कोई वस्तु स्वतः ही परिवर्तित हो जाती है शरीर को परिवर्तित नहीं भी करेगा कोई तो कालांतर से स्वयं ही परिवर्तित हो जाता है शरीर अवस्था से बाल्यावस्था में आता है बाल्यावस्था से युवावस्था में आता है युवावस्था से वृद्धावस्था में जाता है ऐसा ये सब नहीं है इस दृष्टि से कहते हैं कि अयम अयम यानी प्रकृत आत्मा कुतश्चित न बभूव और कश्चित न बभूआ ये प्रकृत विपश्चित किसी कारणांतर से भी परिवर्तित नहीं होता और स्वतः भी शरीर जैसे शिशु से बाल्यावस्था में आ गया बाल्यावस्था से युवावस्था में आ गया ऐसा भी इसमें स्वतः परिणाम भी नहीं परतः परिणाम भी नहीं दूसरे से भी उसमें परिवर्तन नहीं अपने से भी परिवर्तन नहीं होता इसलिए विपस्चित कैसा है तो अजो नित्य शाश्वतों तो नाय कुत न बभुअक इससे एक प्रकार से जन्म की भी अजत्व की भी सिद्धि कर दी और विपरिणाम नहीं है परिणाम का भी निषेध कर दिया और जन्म अनंतर भावी सत्ता का भी निषेध कर दिया उसकी स्वतः सत्ता है जन्म के अनंतर जिस सत्तावान जो होता है वो कार्य होता है कार्य की वेदांत में कोई अपनी स्वतः सत्ता नहीं होती वो कारण की सत्ता से ही सत्तावान होता है और आगे कहते हैं कि अजो नित्य अज है यानी जन्म रहित हैं नित्य है का अर्थ है मृत्यु रहित हैं शाश्वत है का अर्थ है वृद्धि रहित हैं एक असक्त है और पुराण इससे अपक्ष राहित्य भी बताया जा रहा है और न हन्यते हन्यमाने शरीरे, वो तो शरीर के हनन क्रिया से शरीर विषयनी हनन क्रिया से आत्मा का हनन नहीं होता का मतलब शरीर जैसे हनन से उपलक्षित क्रियांतर से उत्पन्न हुए फल का आश्रय बनता है हन्यमान कहा जाता है हनन क्रिया से होने वाले फल का आश्रय बनना वो हाथव्य होता है हनन क्रिया के फल का आश्रय हातव्य वो हातव्य नहीं है का मतलब भोक्ता नहीं है भोक्तृत्व का निषेध है इसमें और हंता नहीं है तो कर्तृत्व का निषेध तो यहां तो केवल भोक्तृत्व का निषेध है न हन्य थे यानी भोक्ता नहीं बनता है हनन क्रिया तथा तो हनन क्रिया से उपलक्षित अन्य क्रियाओं से जन्य फल का आश्रय नहीं होता वो होता है क्रिया जन्य फल का आश्रय भोक्ता आत्मा भोक्ता नहीं है और ये उपलक्षण है न हन्य ये उपलक्षण हो जाएगा न हंति का भी मतलब हनन तथा हनन क्रिया से उपलक्षित अन्य क्रियाओं का भी आश्रय नहीं है क्रिया आश्रयत्व तो क्रियाफल आश्रयत्व तो आत्मा में नहीं है भाष्य हैं भाष्य की चर्चा हम लोग कल करते हैं